इस दिल से हवाए कामरानी न गई ये उत्कंठा विजय की ये मरते दम तक नहीं छोड़ती है संग मजार पर तेरा नाम खा अब तो कब्र पे नाम भी लिख गया कब्र में दब गए मरकर भी उम्मीद जिंदगानी न गई लेकिन कब्र में दबे दबे भी तुम फिर जिंदगी की उम्मीद करते रहोगे फिर मिले जीवन फिर हो जन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 अपने से जुड़ गए योग दूसरा प्रश्न परमात्मा की परिभाषा क्या है परमात्मा की प्रतिमा कैसी परिभाषा जिसकी हो सके वह परमात्मा नहीं इसे तुम परमात्मा की परिभाषा समझो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 आंख से देख लेता हूं जबान से कहना चाहता हूं बस मुश्किल हो जाती है आंख में जवान नहीं आंख से देख लेता हूं तुझे लेकिन आंख के पास कहने की जबान नहीं है जबान से कहना चाहता हूं जवान में आंख नहीं और जबान ने देखा नहीं आंख ने देखा है और जबान कहना चाहती मुश्किल हो जाती है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 टहलूंगा तो बुला ला पति को वो बड़ी दुखी हो के पति के पास गई उसने पति को रास्ते पे कहा कि सम्राट कुछ अजीब है मैंने बार बार कहा कि बैठें बिराजी दरी दरी भी बिछा दी मगर वो बैठता नहीं फकीर हंसने लगा उसने कहा कि वो दरी उसके बैठने योग नहीं उसके बैठने योग जगह होगी तभी बैठेगा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 ऊपर थोड़ा हुआ विचार की तरंगों का जिससे मेल खा जाए तुम्हारी अनुभूति और जिसकी अनुभूति सांसांस संग संग चलने लगे दो व्यक्तियों का हृदय सांसा धड़कने लगे देह दो हृदय एक हो जाए तो प्रेम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 उसकी ही पग ध्वनि सुनाई पड़ती घटाओं में बिजलियों में सब जगह उसके ही घुंघर बजते मालूम होते यह किसका तबुस्सम है फजा में साकी फिर हवा का झोंका भी आए तो उसी की खबर आती उसी के संदेश उसी की पाती यह किसकी जवानी है घटा में साकी फिर घटा घुमर के उठे तो भी वही उठता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 मौत असली सवाल नहीं है असली सवाल है शरीर को समझ लिया कि ये मैं हूं नीरऊ की अर्चा रव से जीवन की चर्चा सौ से जैसे कोई शोरगोल से आशा कर रहा है शांति की ऐसे कोई सौ से बातें कर रहा है जीवन की नीरऊ की अर्चा रव से जीवन की चर्चा सब से इस मुर्दे को तुम जीवित समझे हो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 कुछ नहीं बसता पुराना सब नया होता रहता है शरीर तो रोज मर रहा है शरीर की तो प्रक्रिया मृत्यु है इस शरीर के पार एक चैतन्य की दशा है मगर उसका तुम्हें कुछ पता नहीं तुम वही हो और तुम्हें उसका पता नहीं तुम्हें आत्मस्मरण नहीं यह मत पूछो कि मौत के लिए हम क्या करें इतना ही पूछो कि हमारे भीतर शरीर के पार जो है उसे जानने के लिए क्या करें मृत्यु से बचने की मत पूछो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 आत्मा के तल पर मृत्यु ना कभी हुई है ना हो सकती इतना ही तुम पहचान लो कि तुम आत्मा हो तिफली देखी सब आप देखा हमने हस्ती को हवा दे आप देखा हमने जब आंख हुई बंद तो उगदा यह खुला जो कुछ भी देखा सो ख्वाब देखा हमने अभी तुम जैसे जिंदगी समझ रहे हो वो सपने से ज्यादा नहीं जब आंख हुई बंद तो उगदा यह खुला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 और चुल्लू भरने को ही था कि एक कौआ बैठा था वहां एक साख पर उसने कहा रुक सिकंदर पीछे पछता आएगा पहले मेरी बात सुन ले सिकंदर तो बहुत हैरान हुआ एक तो यह चमत्कार कि इस पानी को पी के आदमी अमर हो जाता है और ये एक चमत्कार कि कौआ बोलता है उसने पूछा कि क्या कहना है तुझे कौए ने कहा कहना मुझे यह कि मैंने भी ये पानी पिया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 इतनी दूर मगर थी मंजिल चलते चलते शाम हो गई यहां तो सब लुट जाएगा आंसू तक सब रहन हो गए अर्थी तक नीलाम हो गई यहां तो सब चुक जाएगा यहां से सब छूट जाएगा अर्थी तक नीलाम हो गई यहां तो कुछ बचेगा नहीं इसलिए मैं तुम्हें शांत बना नहीं देता मैं तुम्हें झकझोरना चाहता हूं मैं तो तुम्हारी सांत्वनाएं छीन लेना चाहता हूं मैं तो तुमसे कहता हूं मौत निश्चित है मौत होने वाली मौत कल होगी आने वाले क्षण में हो सकती है बचो मत स्वीकार करो और जितनी देर क्षण बच्चे हैं इनको तुम जीवन की तलाश में लगा दो अंतस जीवन की तलाश में वहां है किरण अमृत की शाश्वत की और वह तुम्हारी किरण